शो टॉक सपना यह संसार नंबर सेवन सात पूरी हम देखिया देखे चारो धाम देखे चारो धाम सबन मा पाथर पानी कर के बसी पड़े मुक्ति की राह झुलानी साथ पूरी हम देखिया चलत चलत पगथा के छिन भैया अपनी काया का क्रोध नहीं मीटे बैठ कर बाहत नया साथ पूरी हम देखिया ऊपर डाला धोया मैल दिल बीच समान पाथर मा गया भोल संत का मरम जाना साथ पूरी हम देखिया पलटू नक पची मुए संतन में है नाम सात पूरी हम देखिया देखे चारों धाम सात पूरी हम देखिया निंदक जीवे जुगन युग हमारा हो काम हमारा हो बिना कोड़ी जाकर कमर बांध के फिर करेती हुजागर कर उसे हमारी सोच पल भर नेसारे लगी रहे दिन रात प्रेम से देतागारी संत कहे दृढ़ करे जगत का भर म छुड़ाव निंदक गुरु हमार नाम से वाहि मिलावे सुन के निंदक मरी गया तू दिया है रोय निंदक जीव जुगन जुग काम हमारा हो सात पुरी हम देखिया देखे चारों धाम देखे चारों धाम सबन में पाथर पानी पलटू कहते हैं सब देखाए है। सब तीर्थपुरी देख ली चारों धाम कर डाले कुछ नहीं पाया पत्थर और पानी इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पाया वहां जीवंत धर्म नहीं वहां मरी हुई लाशें हैं धर्म की लाशों के, के पास बैठे हुए गिद्ध पंडित कहो पुरोहित कहो पुजारी कहो वो लाशों के पास बैठे गिद्ध कर्मन के बसी पड़े मुक्ति की राह झुलानी, चलत चलत पक थके छीन भई अपनी काया खूब यात्रा कर कर के थक गए काया छीन हो गई पैर टूटने लगे राह खो गई कर्मों का जाल फैल गया है और तीर्थों में कुछ भी नहीं पाया देखे चानो धाम सबन में पाथर पानी अब क्या करें अब कहां जाएं काम क्रोध नहीं मिटे बैठ कर बहुत नहाया खूब घिस घिस के नहाए खूब डुबकी मारी जाके कुछ मिटा नहीं लेकिन यह देश हमारा अद्भुत मूढ़ता से भरा है यह देश क्यों सारी दुनिया सारी मनुष्य जाति, छोटे छोटे लोगों को तो छोड़ दो जिनको तुम बुद्धिमान कहते हो उनकी बातें सुनकर भी बड़ा आश्चर्य होता है। अभी कुछ दिन पहले अखबारों में मैंने पढ़ा कि जयप्रकाश नारायण जब पटना वापस लौटे तीन महीने इलाज करवाने के बाद तो धन्यवाद उन्होंने जसलोक अस्पताल के चिकित्सकों को नहीं दिया गंगा मैया को दिया महाराज अगर गंगा मैया है नहीं बचाना था तो कहे को बंबई के लोगों को परेशान करते हो कहे जसलोक अस्पताल को तुमने जसलोक सभा बना रखा है कि वहां धारा सभा में तो कोई नहीं दिखाई पड़ता सब जसलोक सभा में मौजूद फिर कहे के लिए डायलिसिस गंगा का पानी पियो मजा करो और खुद ही डायलिसिस पे नहीं है संपूर्ण क्रांति करवा के पूरे मुल्क को डायलिसिस पे रखवा दिया है और लौट के पटना में कहा कि गंगा मैया की कृपा से बच के आ गए छोटों को छोड़ दो जिनको तुम बुद्धिमान कहते हो नेता कहते हो लोकनायक कहते हो उनमें और तुम में कुछ बहुत भेद नहीं मालूम होता वही गंगा मैया तो गंगा मैया तो पटनी में उपलब्ध थी उनके घर के पीछे ही बहती होगी कहे को तकलीफ में पड़ते हो और दूसरों को तकलीफ में डालते हो इंग्लैंड से चिकित्सक बुलाए गए उनको धन्यवाद नहीं जस लोग अस्पताल के चिकित्सक जीजान तोड़ के पीछे लगे रहे उनको धन्यवाद नहीं धन्यवाद गंगा मैया का ये भारत की बुद्धिहीनता कभी टूटेगी या नहीं इस देश का बुद्धुओं से कभी छुटकारा होगा या नहीं और बड़े बड़े बुद्ध लेकिन लोगों को ये बातें जसती हैं जस्ती है। इसलिए राजनीतिक कुशल है होशियार है लोग गंगा मैया को मानते हैं इसलिए राजनेता भी कहता गंगा मैया की कृपा से और ये गंगा मैया की कृपा से बिहार में हर साल अकाल पड़ता है और गंगा मैया की कृपा से बिहार से ज्यादा गरीब और कौन और गंगा मैया की कृपा से बिहार में जितना उपद्रव होता है गोली चलती दंगे फसाद होते हड़ताल घेराव होते उतने और कहा होते ये सब गंगा मैया की कृपा अभी कुछ ही दिन पहले मुरारजी देसाई गंगा सागर में स्नान करके लौटे थे गंगा मैया की कृपा देखो गंगा मैया भी खूब कृपा करती चौरासी फिर आए के पलटू जूती खाए गंगा सागर होकर लौटा है और दिल्ली में आके गति बिगड़ी सोचा भी नहीं होगा कि एकदम सराम नाम सत्य हो जाएगा मगर हो गया कल किसी ने पूछा था कि अब आप मुरारजी भाई के संबंध में कुछ कहेंगे या नहीं आप कहने को क्या बचा परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे काम क्रोध नहीं मिटे बैठकर बहुत नहाया ऊपर डाला धोए मैल दिल बीच समाना मैल तो भीतर है अंधकार तो भीतर है अचेतना तो भीतर है तुम बाहर धो रहे हो ध्यान से मिटेगी स्नान से नहीं प्रेम से धुलेगी पानी से नहीं पाथर में गयो भूल संत का मरम न जाना और तुम पत्थर की मूर्तियों में ये रहे हनुमान जी ये रहे शिव जी ये राम जी पत्थरों की मूर्ति में भटके हो जीवित सदगुरु को खोजो पाथर में गयो भूल संत का मरम न जाना अगर कहीं कोई जीवित संत हो तो उसकी तरंग में डूबो वहीं गंगा है वहीं तीर्थ है तेरे जलवों के आगे हिम्मतें सहरे बयां रख दी जबाने बे निगह रख दी निगाहे बेजबान जबां रख दी मिटी जाती थी बुलबुल जलवाए गुल्हा रंगी पर छुपाकर किस किसने पर्दों में बर के आसिया रख दी नियाजे इसको समझा है क्या एवाइजे नादा हजारों बन गए काबे जबी मैंने जहां रखती सिर रखने की कला आती हो सिर झुकाने की कला आती हो तो काबा बन जाता है हजारों काबे बन जाते न्याजे इसको समझा है क्या ए वायजे नादा ए ना समझ उपदेशक हे मूढ़ पंडित तूने प्रेम की शक्ति को समझा क्या है तूने प्रेम भक्ति को समझा क्या है न्याजे इसको समझा है क्या ए वायजे नादा हजारों बन गए काबे जभी मैंने जहां रख दी जहां मैंने सिर झुकाया अंतकरण पूर्वक होश पूर्वक जागृति से जहां मैंने अहंकार गिराया वहां काबा बना वहां काशी बनी वहां कैलाश बने कफस की याद में ये इस तरह बे दिल माज अल्लाह कि मैंने तोल कर एक एक सांखे आसियां रख दी करिश्मे हुन के पिन्हहा थे शायद से बिस्मिल में बहुत कुछ सोच कर जालिम ने खुफी खुफीसा रख दी इलाही क्या किया तूने कि आलम में तलातुम तुम है गजब की एक मुस्ते जेरे आशमा रख दी हे परमात्मा तूने क्या चमत्कार किया कि संसार में ऐसा तूफान उठा दिया एक मुठ्ठी भर खाक आदमी मगर उसके भीतर कैसी आग रखती? दी इलाही क्या किया तूने कि आलम में तला कि संसार में तूफान है गजब की एक मुस्ते जेरे आसमा रख दी आसमान के नीचे इस मुट्ठी भर खाक में तूने क्या जादू छिपा दिया है और तुम कहां खोजते फिर रहे हो बाहर भीतर खोजो और भीतर खोजने का बोझ तुम्हें वहां मिलेगा जिसने भीतर खोजा हो किसी सदगुरु को खोजो पलटू नाहक पची मुए संतन में है नाम व्यर्थ मूलता में ना पड़ो नाहक अपने को परेशान न करो संतों में छिपा है वह संतों में प्रगट है वह संतन में है नाम सात पूरी हम देखिया देखे चारों धाम वहां नहीं वहां तो सिर्फ देखे चारों धाम सबन में पाथर पानी निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए पलटू कहते हैं जब से जाना है जब से पहचाना है जब से उससे आंखें चार हुई तब से बड़ी निंदा होने लगी से चारों तरफ निंदक पैदा हो गए यह सदा से होता रहा आदमी ऐसा अजीब है जिनसे तुम्हें जीवन की कुंजियां मिल सके उनको तुम गालियां देते हो और जो तुम्हारी जिंदगी में सिवाय कांटे बोने के कुछ भी नहीं करते उनका तुम सम्मान करते हो तुम्हारी मूढ़ता की कोई सीमा नहीं तुम्हारी खोपड़ी उल्टी राजनेता पूजा जाता है संत सूली पे लटकाए जाते निंदक जीवे जुगन जुग लेकिन पलटू कहते हैं करो निंदा हमें तो इससे भी लाभ है निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा हो पलटू कहते हैं तो हमारा ही काम हो रहा है निंदक तो सदा जीते रहे जुग जुग जिए पलटू से मैं बिल्कुल राजी हूं क्योंकि यहां जितने लोग आते हैं वो निंदकों के कारण आ पाते जितनी मुझे लोग गालियां देते हैं उतने ही लोग उस सुख होते हैं कि मामला क्या है किसी एक आदमी को इतनी गालियां देने वाले लोग अगर हों तो कुछ बात होगी कोई चिंगारी होगी उसे खोजने चले आते नहीं तो आओ कैसे निंदक जीवे जुगंजुग काम हमारा होए पलटू कहते हैं, काम हमारा होता है काम हमारा होए बिना कोड़ी को चाकर कुछ पैसा भी नहीं लेना होता और वो हमारा प्रचार भी करता है कमर बांध के फिरे करे त्यू लोग उजागर और वो कमर बांध के घूमता उसको काम ही एक और वो चारों तरफ उजागर कर देता खबर पहुंचा देता आखिर सारी दुनिया से जो लोग आ रहे हैं तुम जानते हो कौन उनको ला रहा है वो जो निंदा चल रही और निंदा भी कैसी गजब की मुस्लिम लोग पूछते हैं क्या आप इन निंदकों के खिलाफ कुछ करते क्यों नहीं मैंने कहा मैं उनके खिलाफ कुछ करूं क्यों वो बेचारे मेरी सेवा में रथ है मैं उनके खिलाफ कुछ करूं अभी पंजाब से एक मित्र आए साथ में पंजाबी की एक पत्रिका लाए गुरुमुखी में लेख छपा है लेखक ने लिखा है कि वो आश्रम में रहकर अनुभव करके ये लेख लिख रहा है अब जो भी उसका लेख पढ़ के आ जाएगा वो सदा के लिए मेरा हो जाएगा लेख में ऐसी बातें कही हैं कि चौंकी जाओगे जब यहां आओगे लेख में लिखा है कि आश्रम पंद्रह मील के क्षेत्र में फैला हुआ है पंद्रह मील छह एकड़ जमीन को पंद्रह मील तो जब हमारे पास चार वर्ग मील का आश्रम होगा तो समझो हजारों मील में फैलेगा आश्रम के दरवाजे पर ही अंदर जैसे प्रवेश करते हो लेख में लिखा है एक आदमकद नग्न स्त्री की प्रतिमा अब वो मित्र जो लेके आए थे पत्रिका पत्रिका पढ़े और देखें तो प्रतिमा कहां है मुझसे पूछते थे कि प्रतिमा कहां है भाई तुम ये उसी से पूछो जिसने अनुभव करके लिखा वो रह के गया आश्रम में ऊपर लिखता है कि मैं आश्रम में रह के आया हूं और आश्रम में पांच पांच हजार लोग जमीन के भीतर अंडरग्राउंड बैठ सके ऐसे कक्ष पांच पांच हजार लोग तुम जमीन के भीतर बैठे हो इस भ्रांति में मत रहना कि जमीन के ऊपर बैठे हो वहां जो हाल होता है उसका वर्णन तो ऐसा है कि स्वर्ग में भी जो देवता होंगे वो भी ललचाते होंगे शराब गांजा अफीम बांग और कई नई चीजें जो देवताओं को उपलब्ध नहीं एलएसडी मारिजुआना और 5000 स्त्री पुरुष नग्न होकर फिर जैसी रासलीला में संलग्न होते जब कोई ऐसे लेख पढ़ के आएगा तो स्वभावतः कुछ परिणाम लेगा कुछ निश्चय लेगा कुछ निर्णय लेगा कि झूठ की भी एक सीमा होती और जो लोग इस तरह के झूठ बोल रहे हैं जरूर उनका कुछ निहित स्वार्थ होगा अब मुझे अड़चन नहीं है इन पे चाहूं तो मुकदमा चला सकता हूं ये तो क्या प्रमाण कर सकेंगे इतनी काफी हो जाएगा बताना कि पंद्रह मील आश्रम कहां है वो मूर्ति कहां है लेकिन इन पे मुकदमा क्या करना पलटू ठीक कहते हैं निंदक जीवे जुगंजुग काम हमारा हो काम हमारा हो बिना कोड़ी को चाकर कमर बांधी के फिरे कहे करे त्यू लोक उजागर उसे हमारी सोच पलक भर ना ही बिसारी वो सोचते ही रहता हमारे बाबत पलक भर को नहीं बिसारता लगी रहे दिन रात प्रेम से देता गारी उसको लगी रहती धुन प्रेम बस गाली देता रहता है संत कहें दृह करे जगत का भरम छोड़ा बे और पलटू कहते हैं कि अगर हम में कुछ भूल हो तो जगत का भरम छुड़ा देता है अच्छे ही अगर में भूल ना हो तो भी जगत का भरम छोड़ा देता है क्योंकि झूठी भूल को फैलाता है लोग आके देख लेते हर हाल में बेहतर है किसी भी दृष्टि से बुरा नहीं निंदक गुरु हमार पलटू तो कहते हैं यहां तक कि हम तो उसको गुरु मानते गुरु क्या गुरु घंटाल निंदक गुरु हमार नाम से वही मिलावे वो हमारी निंदा करता है और हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि वाह वाह खूब खेल करवा रहे हो मुफ्त के चाकर लगा दी। सुनी के निंदक मर गया पलटू दिया है रोए और जब निंदक मर गया तो पलटू कहते हैं मैं रोने लगा आंख से आंसू गने कि बेचारा इतनी मेहनत करता था प्रेम में गाली बखता था यह भी एक लगाव है प्रेम है नाता है रिश्ता है दिन रात मेरी चिंता करता था न मालूम कितने लोगों को मेरे पास भेजा चारों दिशाओं में खबर पहुंचाई सुन के निंदक मर गया पलटू दिया है रोए निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा हो जो जानते हैं जिन्होंने सत्य का थोड़ा साक्षात्कार किया है वे तो अपने संबंध में बोले गए झूठ को भी सत्य की सेवा में ही संलग्न कर लेते जो जानते हैं वे तो अंधेरे को भी प्रकाश तक पहुंचने की सीढ़ी बना लेते जो जानते हैं मृत्यु को भी अमृत का द्वार बना लेते आज इतना है